तथा क्लेश क्लेश 29 उस धर्म धर्म में में एक एक समाधि समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। है, जब यह धर्म में एक होती है, तब पतन की आशंका फिर नहीं रह जाती तब योगी को कुछ भी नीचे नहीं खींच सकता तब उनके लिए ना कोई बुराई रह जाती है ना कोई कष्ट तथा सर्वावरण मलापेत अल्पम् उस समय ज्ञान सब प्रकार के आवरण और अशुद्ध रहित होने के कारण अनंत हो जाता है। अल्प हो जाता जाता है है अतः अल्प ज्ञान तो भीतर में ही है केवल उसका आवरण चला जाता है किसी बौद्ध शास्त्र ने बुद्ध यह एक अवस्था का सूचक है शब्द की परिभाषा दी है अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान ईसा इस अवस्था की प्राप्ति कर क्राइष्ठ हो गए थे तुम सभी उस अवस्था की प्राप्ति करोगे तब ज्ञान अनंत हो जाएगा, अतः अल्प हो जाएगा तब यह सारा जगत अपनी सब प्रकार की वस्तुओं के साथ पुरुष के समक्ष शून्य रूप से प्रतिभाषित होगा साधारण मनुष्य अपने को अत्यंत क्षुद्र समझता है क्योंकि उसको गेय वस्तु अनंत प्रतीत होती है ततः ता कृतार्थान परिणाम क्रम समाप्त गुणानाम एक जब गुणों का काम समाप्त हो जाता है तब गुणों के जो विभिन्न परिणाम है वे भी समाप्त हो जाते हैं तब गुणों के ये सब विभिन्न परिणाम एक जाति से उनकी दूसरी जाति में परिणत होना बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्रहा क्रम बत्तीस जो सब परिणाम प्रत्येक क्षण से संबंधित है और जो दूसरे छोर में अर्थात एक परिणाम परंपरा के अंत में समझ में आते हैं वे क्रम हैं पतंजलि ने यह क्रम शब्द की परिभाषा दी है क्रम शब्द से उन सब परिणामों का बोध होता है जो प्रत्येक क्षण से संबंधित है मैं सोच रहा हूँ इसमें कितने क्षण चले गए इस प्रत्येक क्षण के साथ भाव का परिवर्तन होता है पर मैं उन सब परिणामों को एक श्रेणी के अंत में ही अर्थात एक परिणाम परंपरा के बाद ही पकड़ सकता हूँ इसे क्रम कहते हैं किंतु जो मन सर्वव्यापी हो गया है उसके लिए फिर क्रम नहीं रह जाता उसके लिए सब कुछ वर्तमान हो गया है उसके लिए केवल वर्तमान ही रहता है भूत और भविष्य उसके ज्ञान से बिल्कुल चले जाते हैं तब वह मन का काल पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसके पास समस्त ज्ञान एक क्षण में आकर उपस्थित हो जाता है उसके पास सब कुछ झलक के समान झट से प्रकाशित हो जाता है